श्री वचनामृत परिच्छेद 18 अक्टूबर समाधि में राम भक्तों में श्री भक्तों से कोई कोई काली मंदिर में देवी दर्शन करने के लिए चले गए कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बैठे हुए निर्जन में चुपचाप नाम जप कर रहे हैं रात के 11 बजे होंगे घोर अंधेरा छाया हुआ है सभी द्वारा अभी ज्वार आने ही लगा है भागीरथी उत्तर वाहनी हो रही रामलाल पूजा पद्धति नाम की पुस्तक बगल में दबाए हुए माता के के मंदिर मंदिर में एक बार आए, पुस्तक भीतर रखना चाहते थे। मणि माता को त्रिशित लोचनों से देख रहे थे उन्हें देखकर रामलाल ने पूछा क्या आप भीतर आइएगा अनुग्रह प्राप्त कर मणि मंदिर के भीतर गए देखा माता की अपूर्व छठा थी घर जगमगा रहा था माता के सामने अदोदी दीपदान से ऊपर झाड़ नीचे नैवेद्य सजाकर रखा गया था जिससे घर भरा हुआ था माता के पाद पद्मों में जवा पुष्प और बिल्व बिल्वदल से श्रृंगार करने वाले ने अनेक प्रकार से फूलों और मालाओं से माता को सजा रखा था मणि ने देखा सामने चामर लटक रहा है एकाएक एक उन्हें याद आ गई कि इसे लेकर श्री राम कृष्ण व्यजन करते हैं तब उन्हें संकोच हुआ उसी संकोचित स्वर में उन्होंने रामलाल से कहा क्या मैं यह चामर ले सकता हूँ रामलाल ने आज्ञा दी मड़ी चामर लेकर व्यजन करने लगे उस समय भी पूजा का आरंभ नहीं हुआ था जो सब भक्त बाहर गए हुए थे वे फिर श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर सम्मिलित हुए श्री युद्धवेणीपाल ने न्योता दिया है कल सीती के ब्राह्म समाज में जाने के लिए श्री कृष्ण को निमंत्रण आया है निमंत्रण पत्र में तारीख की गलती है श्री कृष्ण मास्टर से वेणीपाल ने न्योता भेजा है परंतु भला इस तरह क्यों लिखा मास्टर जी लिखना ठीक नहीं हुआ जान पड़ता है सोच विचार कर नहीं लिखा श्री कृष्ण कमरे में खड़े हैं पास में बाबू राम है। श्री राम कृष्ण पाल की चिट्ठी की बातचीत कर रहे हैं बाबूराम के सहारे खड़े हुए एकाएक समाधि मग्न हो गए भक्तगण उन्हें घेर कर खड़े हो गए सभी इस समाधि मग्न महापुरुष को टकटकी लगाए देख रहे हैं श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में बाया पैर बढ़ाए हुए खड़े हैं कंधा कुछ झुका हुआ है बाबू की गर्जन के पीछे श्री रामकृष्ण का हाथ है कुछ देर बाद समाधि छूटी तब भी आप खड़े ही रहे इस समय गाल पर हाथ रखे हुए जैसे बहुत चिंतित भाव से खड़े हों कुछ हंसकर भक्तों से बोले मैंने सब देखा कौन कितना बढ़ा राखाल ये मणि सुरेंद्र बाबूराम बहुतों को देखा हाजरा मुझको भी श्री राम कृष्ण हाँ हाजरा अब भी अनेक बंधन है श्री राम कृष्ण नहीं हजरा नरेंद्र का भी देखा श्री रामकृष्ण नहीं परंतु अब भी कह सकता हूँ कुछ फंस गया है परंतु देखा कि सब की बन जाएगी मणि की ओर देखकर कर सबको देखा सबके सब, सब तैयार हैं पार जाने के लिए भक्तगण निर्वाक होकर यह देववाणी सुन रहे हैं श्री राम परंतु इसको बाबूराम को छूने पर ऐसा हुआ हजरा पहला दर्जा किसका है श्री कृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद कहा नित्य गोपाल जैसे कुछ और भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता फिर चिंता कर रहे हैं अब भी उसी भाव में खड़े हैं फिर कहते हैं अधरसेन अगर काम घट जाता परंतु भय होता है कि साहब डांटने लगेगा या न कह बैठे या क्या है सब मुस्कराते हैं श्री रामकृष्ण फिर अपने आसन पर जा बैठे जमीन पर भक्तगण बैठे बाबूराम और किशोरी श्री रामकृष्ण की चारपाई पर आकर उनके पैर दबाने लगे श्री रामकृष्ण किशोरे की ओर ताक कर आज तो खूब सेवा कर रहे हो रामलाल ने आकर सिर टेक कर प्रणाम किया और बड़े ही भक्तिभाव से पैरों की धूल ली माता की पूजा करने जा रहे हैं रामलाल तो मैं चलूँ श्री राम कृष्ण ओम काली ओम काली सावधानी से पूजा करना महानिशा है पूजा का आरंभ हो गया श्री रामकृष्ण पूजा देखने के लिए गए माता के दर्शन कर रहे हैं रात को दो बजे तक कोई कोई भक्त काली मंदिर में बैठे रहे हरिपद ने काली मंदिर में जाकर सबसे कहा चलो बुलाते हैं भोजन तैयार है भक्तों ने देवी का प्रसाद पाया और जिसको जहाँ जगह मिली वहीं लेटा रहा सवेरा हुआ माता की मंगल आरती हो चुकी है माता के सामने सभा मंडप में नाटक हो रहा है श्री राम कृष्ण भी नाटक देखने के लिए जा रहे हैं मणि साँस जा रहे हैं श्री राम कृष्ण से विदा होने के लिए श्री राम कृष्ण क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो मणि आज आप दिन के पिछले पहर शीर्ती जाएंगे मेरे भी जाने की इच्छा है इसलिए घर होकर जाना अच्छा है बातचीत करते हुए मणि काली मंदिर के पास आ गए पास ही सभा मंडप है नाटक हो रहा है मणि ने सीढ़ियों के नीचे भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा चलो और आठ हाथ वाली दो धोतियाँ मेरे लिए लेते आना